आयुर्वेदियामें हम लोग द्वितीय अध्याय का द्वितीय बल्ली में द्वितीय मंत्र विचार कर रहे थे अंश शुचिष वसुरांतरिक्षद पोता वेदिषद अतिथे दूरण नृषद वरसद ऋतसद व्योम सद अबजा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम बृहत् इस प्रकार की वही परमात्मा के अभिव्यक्ति सर्वत्र है सब कुछ परमात्मा रूप ही है यह बताया जा रहा है ब्रह्म रूप सब है विशेष करके उसमें कुछ कुछ स्थान कह दिया गया बाकी तो सब जैसे गीता में दसवा अध्याय में विशेष स्थान पर भगवान के प्रकट कहा जा रहा है आगे फिर एकादश अध्याय में कह देंगे सब कुछ वही है इसी प्रकार की यहाँ कुछ विशेष स्थान पर दिखाया जा रहा है अर्थात यह उपलक्षण है सर्वत्र वही परमात्मा विद्यमान है टीका में यो यज्ञ प्रसिद्धा वेदी पृथिव्या परों परेद्या पृथ्वी स्वभाव की पृथ्वी वेदी शब्दवाच्या जो मंत्र में दिया गया होता वेदीशब्द इसके लिए मंत्र आगे ऋग्वेद का एक मंत्र दे दिया भाष्य में चतुर्थ पंक्ति में यम वेदी परो अंत पृथिव्या इस मंत्र मंत्र का व्याख्यान देते हैं टीका में यो, या यज्ञ प्रसिद्धा ही। तो यज्ञ में जो वेदी प्रसिद्ध है वो पृथिव्या पर अंत अर्थात तो पर स्वभाव पर का अर्थ स्वभाव यज्ञ में जो वेदी होती है वो पृथ्वी स्वभाव वाली ही होती है पर का अर्थ स्वभाव एक नंबर टिप्पणी दे अपरम रूपम, रूपम अर्थात वही प्रेम जो वेदी है वो पृथ्वी का एक विशेष रूप है अपरम रूपम जैसे कहते हैं कि जो घट है वो मिट्टी का एक अपर रूप अर्थात एक विशेष रूप टीका मैथ्या स्वभावत्व कीर्तनात् वेदी पृथ्वी स्वभाव वाला ही है पृथ्वी स्वभाव वाला अर्थात तो जैसे पृथ्वी सब कुछ को धारण करती है इसी प्रकार की वेदी में यज्ञ उपकरण सब रखा जाता है तो वेद्या पृथ्वी स्वभावत्व कीर्तनात् पृथ्वी वेदी शब्द वाच्या भवती तो यहाँ जो होता वेदी श मंत्र में है तो वेदी शब्द यह पृथ्वी का उपलक्षण है और तो पृथ्वी को कहता है वेदी शैसित वेदी शर्थात पृथ्वी में जो है पृथ्वी में अग्नि रूपों में वही परमात्मा विद्यमान है होता शब्द से अग्नि आगे भाष्य में अतिथि सोमह अति, आगे मंत्र आया अतिथिर दूरण सत अतिथि का अर्थ कहते हैं सोमह सोम होकर के सोम सन दूरणे दूरणे इति सीधति दूरणषध अतिथि के शब्द का सो अर्थ सोम अर्थात सोम रूप से वो कलश में रहता है इसलिए दूरणषध कह दिया गया कौन कहते हैं वो ही परमात्मा है अथवा ब्राह्मणो ब्राह्मणों अतिथिपेण व दूरणेश गृहेश्वती तो अतिथि शब्द से जो लौकिक प्रयोग लौकिक अर्थ है ब्राह्मण अतिथि रूपेण घर में आते हैं तो यहाँ अतिथि दूरण शब्द कहने का अर्थ है, वो ब्राह्मण उस रूप में वही परमात्मा ही है आगे मंत्र में निषद तो निषद का अर्थ कहते हैं नृषु मनुष्यु सीदति इति नृषद सीधति शब्द का अर्थ सर्वदा अर्थात तो प्रकटी भवती दिखता है सदरी गति अर्थ धातु है तो गच्छति गच्छति अर्थात तो विषय गोचर इन ज्ञान विषय गोचर होता है इस प्रकार में, में ये शीद कि सूत्र से आएगा पाघ्र पूरा स्मरण है पाघ्रह सूत्र किसको को पुरा स्मरण नहीं है जी ग्रह धमतिष मन यौ सीधा उसमें सद्ले धातु को सीध आदेश हो जाता है सीदति सीदति गति अथा प्रकटी होती मनुष्य में वही परमात्मा प्रकट हो रहे हैं आगे बरसत मंत्र में है हैं वरसत, वरसत का वरेशु सीदती देवता में भी वही परमात्मा है आगेम सत्यम यज्ञो वस्मिन सीध अति अतिथि अतिथि का दो अर्थ क्या एक सोम अर्थ ले सकते हैं अथवा जो लौकिक अर्थ अतिथि का अर्थ अतिथि जो घर में आते हैं तो अतिथि का अर्थ सोम करेंगे तो दूरण का अर्थ हो जाए कलश उसमें रहते हैं प्रकट होते हैं वहाँ वही परमात्मा कलश में सोम रूपेण प्रकट होते हैं अतिथि शब्द का अर्थ अगर लौकिक प्रयोग लेंगे ब्राह्मण अतिथि घर में आ जाते हैं कभी तो कहते हैं कि अतिथि रूपेण वही परमात्मा घर में प्रकट होते हैं अर्थात तो घर में अतिथि आ गए तो ही परमात्मा ही है इसलिए उनका सत्कार करना ये गृहस्थों का एक यज्ञ माना गया आगे ऋत कहा गया ऋतम सत्यम यज्ञ व तस्मिन सीध सत्य में वही परमात्मा प्रकट होते हैं इसलिए परमात्मा प्राप्ति का ये बड़ा साधन माना गया सत्य और अथवा यज्ञ वही विष्णु ऐसे मंत्र है अर्थात ये परमात्मा का प्रकट स्थान है आगे व्योम व्योमी आकाश सीदति इति सद आकाश में भी वही परमात्मा प्रकट हो रहे हैं अबजा अप्सु, अब शंख सुक्ति मकर आदि रूपेण जायते इति अबजा अबसु जल में शंख सुक्ति ये सुक्ति जो ये तो स्थल भाग में भी होते हैं जल में भी होते हैं शंख ये जल में होने वाले प्राणी है मकर मकर मगरमच्छ कहते हैं इस रूप में वही परमात्मा ही जन्म होते हैं अर्थात प्रकट होते हैं गोजा गवी पृथ्व्या ब्रीहबादी रूपेण जायते इति गोजा गोजा का विग्रह देते हैं गिर गभी, गभी का अर्थ कहते हैं पृथ्वी गो शब्द का अर्थ पृथ्वी धरणी भी है रूपेण जायते ये भी परमात्मा ही है तो इसलिए जब ग्रहण करते हैं साढ़े दस बजे घंटी लगने से थोड़ा स्मरण भी हो जाए तो ठीक है ये परमात्मा ही है तो इसलिए अर्थात वहाँ रजोगुण तत्मो गुण का वशीबू तो वहां नहीं होना है भोजन का समय में नहीं तो परमात्मा बुद्धि नहीं होगी और भोग्य बुद्धि हो जाएगी भोग्य बुद्धि तो संस्कृत भाषा में भोग्य शब्द का अर्थ तो अच्छा है तो लोक व्यवहार में खराब हो गया नहीं तो अंतिम सूत्र कृत्य प्रत्यय का अंतिम सूत्र क्या है भो, भोग्यम नहीं भोज्यम भक्ष्य भोज पालन अव्यवहार दो अर्थ कहा गया तो जब भक्ष्य अर्थ होगा तब भुज धातु का अर्थ रिहलोरणियत होकर के भोज्य बनेगा और जब भक्ष्य अर्थ नहीं होगा भुज धातु का दूसरा अर्थ क्या है पालन अर्थ तो वहाँ और ये भोज्य नहीं बनेगा फिर वीहलोरणियत होने के बाद चज चजो हो घृण्यत होकर के क्या रूप बन जाएगा भोग्य भोग्य शब्दों का अर्थ भोज्य खाए जाने वाले पालनीय तो जहां भी अर्था संस्कृति में जहाँ भोग्य शब्द व्यवहार होगा उसका अर्थ है कि पालनीय तो पालन करना है तो ये धीरे धीरे अर्थ का सब विकृत हो जाता है पालनीय ब्रीही अबादी रूपेण वही परमात्मा वो भोग्य पालनीय है पालनीय अर्थात तो चिंतन करने का योग्य है इस प्रकार के अर्थात हम अपने लिए इस प्रकार के सब अर्थ कर ले सकते हैं अर्थात वही परमात्मा प्रकट हो रहे हैं स्मरण हो जाए तो ठीक है ऋतजा यज्ञ अंग रूपेण जाये थे यहाँ ऋत शब्द का अर्थ यज्ञ अंग कहते हैं पहले ऋत शब्द का अर्थ यज्ञ कहे थे अभी यज्ञ का अंग वही परमात्मा ही यज्ञ में व्यवहार होने वाले जो सब कारक वो सब वही परमात्मा ही है अद्रिजा पर्वतेभ्यो रूपेण जायते इति अद्रिजा पर्वत से रूपेण अद्रिजा पार्वतीजी का भी नाम अद्रिजा कहते हैं रूपेण जायते सर्वात्मा अपि सन ऋतम अभी तथा एव आगे फिर है ऋतम बृहत ऋतम अर्थ सर्वात्मा अर्थ सब कुछ वही परमात्मा होने पर भी अबित अवथ तो स्वभाव एवं सब कुछ परमात्मा है किंतु सब कुछ तो बदलता रहता है पूरा जगत सर्वदा बदलता रहता है ये परमात्मा कैसे हो गए तो इसलिए कहते हैं ये परमात्मा पूरा जगत होने पर भी अवितथ स्वभाव परमात्मा का स्वभाव का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ये सर्वदा उसी रूप में रहेंगे बृहद महान सर्व कारणत्वा आगे अंतिम शब्द है बृहद बृहद का अर्थ कहते हैं महान सर्व कारणत् जो सभी का कारण होगा वो सभी कार्य के साथ रहेगा इसलिए वो महान होगा जो कारण होगा वो कार्य के अपेक्षा महान होगा अधिक व्यापक होगा देश व्यापक हो, हो सकता है नहीं हो सकता है किंतु काल और व्यापक तो निश्चित होगा जो कारण होगा वो कार्य की अपेक्षा कालिक व्यापक होगा होगा अधिक समय रहेगा पूर्वक्षण में भी रहना होगा सर्व कारण इसलिए महान अगेन आदित्य पहले टीका देखेंगे में मंत्र है हंस सूची इसको लेकर के अभी विचार आरंभ करते हैं तो हंस शब्द से आपने कह दिए कि वही परमात्मा सूर्य रूपेण सूचिसद सूचि अर्थात दिवलोक दिवलोक में प्रकट होते हैं अर्थात तो यहाँ परमात्मा परक करके आपने व्याख्यान कर दिए हंस सूचिसद दिवलोक में सूर्य रूपेण वही परमात्मा ही प्रकट होते हैं तो यह वाक्य परमात्मा परक व्याख्यान कर दिए अभी शंका करने वाले टीका में कहते हैं अशो व आदित्यो हंस सूचिसद इति ब्राह्मणे यह ब्राह्मण वाक्य कहता है अशो व आदित्यो हंस सुचिसद तो आदित्य ही हंस है जो कि सूचिसद दिवलोक में प्रकट होते हैं और आपने यहां मंत्र का व्याख्यान कर दिए कि हंस सुचिसद कह करके हंस को परमात्मा कह दिए तो इसलिए आदित्यो मंत्रार्थतया व्याख्यातम यह जो ब्राह्मण वाक्य है अशो व आदित्यो हंस सुचिसद इसके द्वारा यहाँ हंस शब्द का अर्थ आदित्य ऐसा कहा गया त तो कथम तद विरुद्धम इदम व्याख्यातम आप यह हंस शब्द का अर्थ परमात्मा पर कैसे कर दिए स्वयं जब मंत्र का व्याख्यान करने वाला जो ब्राह्मण वाक्य अगर वो ब्राह्मण वाक्य स्वयं कहता है कि हंस शब्द का अर्थ आदित्य करना है आप इसको परमात्मा परोक कैसे व्याख्यान किए विरुद्धम इति आशंक्य ये शंका होने से भाष्य में उत्तर देते हैं भाष्यकार य आदित्य एवं मंत्रेण उच्यते जो अभी मंत्र विचार हंस शुची सत हंसशब्द से अगर आदित्य भी कहा जाएगा तदापिस्व आदित अंगीकृत तदापि आत्मस्वरूप आदित्य तदापि अत्मस्वूप तदापि अश्य आत्मस्वरूपत्व का अर्थ फिर मंत्र में जो शब्द है हंस शब्द हंस सूची अभी हंस शब्द का अर्थ ब्राह्मण वाक्य कहता है कि आदित्य और यहां भाष्य में व्याख्यान हो गया परमात्मा तो कहते हैं कि अगर आदित्य भी मंत्रेण कहा जाता है ऐसा अगर मानेंगे तदापि अश अर्थात यह हंसो शब्द से आत्मस्वरूपत्व आदित्य अंगीकृतत्वात् अर्थात यह जो हंसो शब्द है इसको भी आत्मस्वरूप पर व्याख्यान करना पड़ेगा क्योंकि आदित्य भी आत्मस्वरूप ही है जगत में सभी पदार्थ वस्तुतः तो आत्मस्वरूप ही होते हैं इसलिए आत्मस्वरूपत्व आदित्य अंगीकृतत्वात् आदित्य भी आत्मस्वरूप है तो होने से यह जो हंस शब्द रहा यह भी आत्मस्वरूप हो जाएगा तो अर्थात भाष्यकार उत्तर देते हैं हम हंस शब्द को सीधा आत्मपरक व्याख्यान कर दिया आप उसको ब्राह्मण वाक्य के आधार पर अगर आदित्य परोक कहेंगे तो भी आदित्य आत्मस्वरूप ही है क्योंकि जगत का सभी पदार्थ आत्मस्वरूप होते हैं तो इसलिए आदित्य से आत्मस्वरूपत्व अंगीकृत ब्राह्मण व्याख्यान इसलिए कोई विरोध नहीं है अब हंस से आदित्य कह करके आदित्य परमात्मा रूप इस प्रकार कहेंगे हम सीधा कह दिया कि हंस का अर्थ परमात्मा कोई विरोध नहीं है टीका में अच्छा अब भाष्य पंक्ति पे सर्व्यापी एक एवं आत्मा जगतो न आत्मभेद इति मंत्रार्थः यह जो मंत्र है अर्थात ये जो द्वितीय मंत्र चल रहा है सर्वव्यापी एक एवं आत्मा आत्मा एक एवं और सर्वव्यापी जगतः आत्मा जगत आत्मा अर्थात जगत का स्वरूप वही एक ही है न आत्मभेद अर्थात आत्म नानात्व ये नहीं है ये मंत्र का तात्पर्य हो गया टीका में सूर्य आत्मा जगतस्तस्तुखश्च ये शुक्ल यजुर्वेद जो रुद्राभिषेक में पढ़ते हैं सूर्य आत्मा जगत षष्ठियंतर अरे तस्थुष्छ ये भी षष्ठ्यंतर है जगत एक नंबर टिप्पणी दे दिया जगत वो से चलने वाले अरे तस्थु तस्तु, सा, तस्तु सा कहते हैं स्थावर स्थावर जंगम सभी का सूर्य ही आत्मा है तो स्थावर जंगम सभी का सूर्य आत्मा है कहते इति मंत्राद मंडल उपल उपलक्षित से चिद्धातुर इष्यते सर्वात्म इतर्थ तो सूर्य पूरा जगत का, का ये स्थावर जंगम सभी का स्वरूप कैसे हो गया कहते हैं यहाँ सूर्य शब्द से सूर्य मंडल उपलक्षित चिद धातु ब्रह्म इष्यते अर्थात सूर्य शब्द से यहाँ ब्रह्म को ही कहा जाता है आत्मा को कहा जाता है इसलिए भाष्यकार यहाँ तर्क दे रहे हैं कि अगर ब्राह्मण वाक्य में हंस शब्द का अर्थ आदित्य कहा गया तो भी आदित्य परमात्मा ही है क्योंकि यह शुक्ल यजुर्वेद में यह बात भी कहा जाता है सूर्य आत्मा जगत तस्तुत वहाँ सूर्य शब्द से परमात्मा चिद्धातु को ही कहा जाता है यह मंत्र द्वितीय मंत्र पूरा हुआ आगे टीका में ये, ये प्रेत विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इति एके एक अस्ति इति च एके इसी प्रकार के नचिकेता तृतीय प्रश्न का तृतीय बर के रूप में जो प्रश्न पूछा था शरीर बुद्धि इत्यादि से भिन्न ऐसा कोई नित्य आत्मतत्व तो है क्या इस विषय में लोक में संशय है या पूर्वं विचिकित्सा प्रश्नमूल उद्भाविता सामूला एक दर्शं देहव व्यतिरिक्त आत्मास्तिव साधयती संशय नचिकेता कहता है कि लोक में ये संशय है विचिकित्सा ये संशय होने से नचिकेता प्रश्न करता है जहाँ संशय होता है प्रश्न करते हैं तो विचिकित्सा प्रश्नमूल उद्भाविता प्रश्न मूल प्रश्न मूल हो गया संशय बीचिकित्सा तो बिचिकित्सा प्रश्न मूल तो मूलत्व संशय को दिखाया गया था वहां लोक में संशय होता है इसलिए हम पूछ रहे हैं तो अभी कहते हैं साफ ही निर्मूला अर्थात तो यह जो बीचिकित्सा संशय हो गया कहते हैं संशय का कोई मूल नहीं है संशय होने से आप प्रश्न किए कहते है संशय ही नहीं होना चाहिए तो दर्श पहले एक बार आया था जहाँ चारवाक और बौद्धों का खंडन करने के लिए मंत्र आया था स एवाद्य सैव स्व मंत्र में कहा गया कि वो कल भी था आज है और कल भी रहेगा अर्थात यह आत्म तो नित्य ही है अगर नित्य है आपको संशय के लिए दो कोटि कहाँ मिलेगा अस्थि एक है नायम च एक है।, है और नहीं है दो कोटि मिलने से संशय होगा किंतु तो ये तो सदा है नित्य है इसलिए नहीं है ये कोटि ही मैं नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो संशय हो ही नहीं पाएगा ये उस मंत्र में कहा गया था अभी और कहते हैं ये संशय ही नहीं हो पाएगा संशय का कोई मूल नहीं है निर्मूला इतिए दर्शय तुम दिखाने के लिए देह व्यतिरिक्त आत्मास्तित्व साधयति त तो देह से भिन्न आत्मा है इसलिए आपका जो संशय है नायम अस्थिति च एक है ये अंश घटेगा नहीं भाष्य में आत्मन स्वरूपाधिगम लिंगम उच्यते आत्मा का स्वरूप का अधिगम अधिगम का अर्थ ज्ञान होने में लिंगम उच्यते लिंगम का क्या विस्पत्ति देते हैं लीनम अर्थम गमयति जो पता नहीं चलता किंतु वो बता देता है लिंगम <coughs> आत्मा का स्वरूप ज्ञान होने के लिए लिंग कहते हैं अर्थात लिंग को देख करके हम अनुमान कर लेते हैं धूम को देख करके बनी है ऐसा निर्णय हो जाता है इसी प्रकार की ये शरीर में जो सब इंद्रिय कार्य करते हैं वो सब इंद्रियम इंद्र लिंगम इंद्र परमेश्वर परमात्मा का लिंग है इंद्रिय कार्य करते हैं तो जिसके लिए कार्य करते हैं वो परमात्मा है यहाँ वो बात करें ऊर्धम प्राणम उन्नय त्यपान प्रत्यगस्यती मध्यवासीन विश्व देवा उपास प्राणम उन्नयति, उन्नयती मध्यवामन आसीन उपासते। उपासध्व प्राण उन्नयति, प्राण को ऊपर लेता है और अपन प्रत्यग्यति प्रत्यग अधः नीचे अपन वायु को जो नीचे की तरफ अर्थात फैलता है प्राणवायु को ऊपर की तरफ खींचता है तो जो करता है यह करता है तम मध्य वामनम आशीनम ओ वाम वो मध्यम है विद्यमान है तो ये सब है यहाँ है वामन इसलिए हमारा पुराण में आएगा ये वामन कौन है कहते हैं वही आ गए बलि को भी अर्थात तो तीन पाँव में सब ले लिए ये सब प्रतीक तुनों पुराण में कहा जाता है ये वामन वही परमात्मा हो गए तो वो परमात्मा कहते हैं वो व्यापक है ये तीनों लोगों को व्याप्त करते हैं ये सब कैसा दिखाएंगे बालों को जैसा कथा सुनाया जाएगा कह दिया जाएगा देखिए वो बामन है और तीन पाव में पूरा ये तीनों लोग को व्याप्त कर दिए बामन बामन धातु तो बम धातु हो जाएगा बम आगे अणिच करना होगा अणिच करके ल्यूट करेंगे तो बामन बन जाएगा कर्तरी ल्यूट हो जाएगा तो वाह बन जाएगा अर्थात पूरा जगत को परमात्मा पूरा जगत को उल्टी कर देते हैं प्रकट हो गया जैसे कहते हैं ना पेट में जो है वो बाहर आ जाता है इसी प्रकार की परमात्मा इस जगत को प्रकट कर देते हैं बामन उस बामन को आशीनम कहाँ मध्य मध्य अर्थात हृदय में हृदय अर्थात हृदय गुफा में जो बुद्धि वो बुद्धि की वृत्ति में ये प्रकट होते हैं इसलिए कहा गया मध्य वामन आशीनम आसीन में क्या सूत्र लग जाएगा ईदास दीर्घ और उसको वो जो परमात्मा वामन विश्व देवा उपास विश्व सर्वे देवा, देवा इंद्रियाणी उपासते उपासते अर्थात वो परमात्मा के लिए ये इंद्रिय सब बलि भेंट आती करके देते हैं ये इंद्रिय सब क्या भेंट लाकर के देंगे परमात्मा को विषय इसलिए इंद्रिय के द्वारा जो विषय ग्रहण हो रहे हैं वो शिव जी के पास जा रहा है और शिव जी का जब हम प्रसाद लेकर के जाते हैं शिव जी को भोग चढ़ाने के लिए ऐसा चीज ले जाएंगे जो अभक्ष्य होता है तो इसी प्रकार के जब ये इंद्रिया कुछ ग्रहण करते हैं वो परमात्मा को लेकर के अर्पण करते हैं वो सब पदार्थ इंद्रियों को नहीं देना है जो कि परमात्मा को नहीं दिया जा सकता है यह कहते हैं विश्व देवा उपासते मंत्र कह रहे हैं ये इंद्रिय सब विषय को लेकर के परमात्मा के सामने उपस्थित कराते हैं नहीं तो परमात्मा अगर उसको रिजेक्ट कर देंगे कहेंगे ये चलेगा नहीं हम लोग प्रतिदिन मंत्र में कहते ना माँ माँ ब्रह्म निरा करोत ओ ब्रह्म कहीं हमारा निराकरण न कर दे क्यों निराकरण कर देगा हम ऐसे पदार्थ लेकर के उसके सामने में पहुंचा देंगे वो पदार्थ को निराकरण करने का समय में परमात्मा पदार्थ का जो वाहक है हमको भी निराकरण करेंगे अर्थात इंद्रिय नियंत्रण में नहीं रहेगा तो परमात्मा निराकरण कर देंगे हमारा भाष्य में ऊर्ध्व हृदयात प्राणम प्राणवृत्तिम वायु उन्नयती ऊर्ध्व गमयति मंत्र में ऊर्ध् प्राणम उन्नयति तो ऊर्ध्व अर्थात हृदयात प्राणम प्राणम अर्थात प्राणवृत्ति प्राण का अर्थात यहाँ प्राण तो पंच था आत्मा नीभ्य ये शरीर का धारण करता है तो वो प्राण का अर्थ यहाँ प्राणवृत्ति क्योंकि प्राण का पांच वृत्ति होगा अपान अपानवृत्ति समान वृत्ति इत्यादि यहाँ कहते हैं प्राणवृत्ति वायुम उन्नयती उन्नयती ऊर्ध्व गमयति ऊपर को ले जाता है तथा अपानं प्रत्यक प्रत्यका अधो अश्यति क्या धातु है असु क्षेपणे यह इति ये वाक्यशेष अर्थात ऊर्धम प्राण उन्नयती अनम प्रत्यक अश्यती, यह जो तम तम मध्ये मध्यवामनम आसीनम इस प्रकार की अर्थात यहाँ मंत्र में अध्यार कर लेना है ये कहते हैं भाष्यकार जो इस प्रकार के कार्य करते हैं उनको वो कहा है मध्य मध्य अर्थात तो हृदय पुंडरी का आकाश हृदय पुंडरिक मांसखंड उसके अंदर में आकाश उस आकाश में बुद्धि बुद्धि की वृत्ति वृत्ति में प्रकट होते हैं कह दिया गया मध्य आसीनम बुद्धो अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम विज्ञान प्रकाशम अभिव्यक्तम विज्ञानम अर्थात तो बुद्धि की वृत्ति तो उसमें प्रकाश अभिव्यक्तम यदि अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशन विज्ञान प्रकाशन अच्छा बुद्धो अभिव्यक्तम यद विज्ञानम तदेव प्रकाशम इस प्रकार के अर्थात तो सब कर्मधार ही लेना होगा वही बामनम तो बुद्धों का अर्थ बुद्धि में बुद्धि की वृत्ति उसमें अभिव्यक्तम यद विज्ञानम तदेव प्रकाशम वो वामनम अर्थात बुद्धिवृत्ति में जो प्रकाश होते हैं बुद्धि बुद्धिवृत्ति में प्रकाश होते हैं अर्थात बुद्धिवृत्ति में चिदाभास हो जाता है तो जिनकी प्रति, जिनका प्रतिबिंब होता है तो वो बामनम बामनम संभन बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम अभिव्यक्त यदिज्ञानम विज्ञानम हर टिका में दिया नहीं दिया अभिव्यक्त ये सब कर्म धारा लेना होगा अभिव्यक्त जो विज्ञान विज्ञान ही प्रकाश है किन्तु विज्ञान करेंगे दिते हैं। दिते हैं। अच्छा अभिव्यक्तम विज्ञान प्रकाशम यश विज्ञान प्रकाश शब्द से लेंगे चिदाभाष तो अभिव्यक्तम चिदाभाषा अर्थात तो प्रतिबिंब आभाष जिसका क्योंकि अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम अन्य पदार्थ होगा वामन परमात्मा तो अभिव्यक्तम अर्थात वृति में अभिव्यक्त हुआ विज्ञान प्रकाश जिसका ऐसा कहने से वो वामन परमात्मा को लेगा तो बहुवरी लेंगे कर्मधार्य नहीं लेकर बहुवरी लेंगे क्यों कर्मधार्य लेने से चिदाभास को ही कह देगा नहीं तो कुछ लक्षणा करना होगा तो अभिव्यक्तम विज्ञान प्रकाशम कर्मधार्य करेंगे तो विज्ञान प्रकाश शब्द से चिदाभाष आएगा अथवा अभिव्यक्त चिदाभास रूपेण परमात्मा ही अभिव्यक्त हुए जैसे दर्पण में प्रतिबिंब रूपेण बिंब ही व्यक्त हुआ जैसे कहा जाएगा तो इस प्रकार के थोड़ा विज्ञान प्रकाश में फिर लक्षणा करके बिंब को लेना होगा और बहुबरी कर लेना ठीक है अभिव्यक्तम विज्ञान प्रकाशम यश्य क्योंकि जो अभिव्यक्त हुआ वो तो प्रतिबिंब ही है अभिव्यक्त विज्ञान प्रकाशम यश्य करने से वो परमात्मा वाहन संभनीयम बन संभक्तो धातु है बम धातु का अर्थ बन कर दिए संभनीयम वही भजनीय है विश्वे सर्वे देवा चक्षुरादय मंत्र में कहा है विश्वे देवा उपास विश्व का अर्थ कह दिया सर्वे सभी देवा चक्षुरादय प्राण तो चक्षुरादि ये सब प्राण इंद्रियों को प्राण शब्द से कहा जाता रूपादि विज्ञानम बलिम उपाह ये सब इंद्रिय क्या करते हैं रूपादि विज्ञान रूप रस गंध स्पर्श ये सब का विज्ञान ये हो गया बलि बलि अर्थात भेट उपहार उपाह इंद्रिय सब ये बलि उपहार देते हुए कैसे दृष्टांत दृष्टान्त विषय राजान उपासते। वैश्य जैसे राजा को लेकर के भेंट देते हैं वो वैश्यों का कार्य होता है धन अर्जन करके राजा को देना विष इव राजान उपास इसी प्रकार की इंद्रिय विषय को ग्रहण करके परमात्मा को अर्पण करते हैं बुद्धि वृत्ति में विषयाकार होने से उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब होता है राजा स्थानीय हो गया बिंब अरे विषय इंद्रिय इंद्रिय क्या करता है बुद्धि वृत्ति को विषयाकार बना देता है तो बनने से उसमें चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभाष हुआ यही हुआ कि राजा भेंट ग्रहण कर लिए तो इंद्रिय भेंट देने वाला है और चैतन्य ये भेंट ग्रहण करने वाला है तो देगा कैसे इंद्रिय कहते हैं विषयाकारा बना देगा वृत्ति को और चैतन्य ग्रहण कैसे करेगा प्रतिबिंबित तो हो जाएगा चिदाभाष रूपण तादर्थ्य न अनुपरत व्यापारा भवंती इत्यथ ये जो सब प्राणा इंद्रियाणी तथा परमात्मा के लिए सर्वदा कार्यरत रहते हैं इंद्रिय नहीं प्राण प्राण सर्वदा प्राणसर्वद्यर रहते हैं टीका में सर्वे प्राण करण प्राणक व्यापाराचेतनाथ तत्प्रयुक्ता भविमर् जड़चेष्वाद रथचेषादी रथचेष्टावर्थ थी अनुमा प्राणक व्यापारा प्राण प्राणश्च करणानी चीज तेषा व्यापार तो प्राण और करण इनका जितने सारे व्यापार होते हैं प्राण का ही व्यापार होता है इंद्रियों का भी व्यापार होता है ये सब व्यापारा चेतना था तो चेतन के लिए प्राण करण व्यापारा चेतनार्थः चेतनाथ चेतनाथ हमें कैसे समाज प्राण करण व्यापारा को कहेगा व्यापारा दिया है ना इमे तो प्राण नाव्यापार ये सब चेतना के लिए ही है चेतना के लिए ही तत्प्रयुक्ता चेतन प्रयुक्ता भविमर् साध्य हो गया सर्वे प्राण प्राणकरण व्यापारा चेतनायुक्ता भविमर् जड़ा चेष्टवाद सर्वे प्राण करण व्यापारा यहाँ तक तो ये पक्ष हो गया ये चेतना चेतन तत्प्रयुक्ता भवितुम अरती चेतनार्था इतना अंश ही साध्य हो जाएगा तत्प्रयुक्ता ये और साध्य का व्याख्यान है चेतन प्रयुक्ता भवितुम अरंती क्यों जड़ चेष्टा जड़ चेष्टत्व अच्छा जड़ चेष्टत्व ठीक है जड़ चेष्ट जड़ चेष्ट चेष्ट लेने से समास लेना पड़ेगा गो स्त्री और उपसर्जन सेव तो होने से पूर्व को पुंगत पुंग हो जाता है क्या थे हाच पुंग हो जाएगा। पर में तु तो होने से पूर्व को पुंगवत हो जाएगा तो जड़ चेष्टत्वा जड़ का चेष्टा है रथ चेष्टा रथ चेष्टा में जड़ चेष्ट तो रहेगा रहने से चेतनार्थ होगा चेतनार्थ रथ चेष्टा इसी प्रकार की यह जो सर्वे प्राण करण व्यापार है ये भी सब जड़ का चेष्टा है जड़ का चेष्टा होने से ये भी चेतनार्थ होगा अनुमान दे दिए भाष्य में यदर्थ ययुक्ता सर्वयक व्यापार स्व अ सिद्धा वायुकरण व्यापारः वायुक्यापार प्रयुक्ता ये वायु वायुअर्थ प्राण कर्ण इंद्रि प्राण इंद्रि का ये जो व्यापार होते हैं ये वायुच करपारेले दिया था प्राण यहाँ वायु अद टीका में प्राण कहते हैं में वायु है यदअर्था जिनके लिए ये सब व्यापार हैं अरे यत तो प्रयुक्ता जिसका फल जो भो करेगा वही उसका प्रयोजक बन जाएगा तो इसलिए वो चेतन ही प्रयुक्त प्रयोजक हो गया इंद्रिय प्राण का जो व्यापार होता है उसका प्रयोजक वही परमात्मा चेतन ही हो गया सो अन्य सिद्ध अन्य अर्थात ये प्रयोजक जो होगा वो प्रयोज्य से भिन्न होगा इसलिए इंद्रिय प्राण जो कार्य करते रहते हैं वो स्वयं के लिए नहीं किसी दूसरे के लिए क्यों ये सब जड़ है इनका कोई अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं है सो अन्य सिद्ध इति वाक्यावा तो उपासते यह वाक्य के द्वारा सिद्ध करते हैं कि वो परमात्मा इंद्रिय प्राण से भिन्न है आगे भाष्य में किंच और भी यह परमात्मा का होने में प्रमाण देते हैं अस्य विसृंसमान शरीरस्थस देहाद विमुच्य मन से किमत्र परिशिष्यते अस्रंसम शरीरस्थस दे सब कर्मधार मतलब सामनाधिकरण है तो यह जो परमात्मा है चेतन है विसृंस मन देहाद विश्रंस मन से ये जो देह से निकल जाएगा कौन कहते हैं शरीर स्थस्य शरीर तिष्ट शरीरअस्थ कौन देही यह देही जब जो शरीर में रहता है और शरीर से जब फिर वो निकल जाता है चला जाता है तो विश्रंस मानस्य का अर्थ कहते हैं देहादि विमुच्य मानस्य देह से जो मुक्त हो जाएगा मुक्त हो जाएगा अर्थात चला जाएगा देह छोड़कर के कि मत परिशिष्य थे देह में फिर और क्या बच जाएगा वो देह में जो विद्यमान है देही तो वो देही परमात्मा वो अगर चले जाएंगे तो फिर ये देह में और क्या बच जाएगा कहेंगे सब कुछ है कहेंगे उसको छूने से कहते हैं सचैला स्नान करना पड़ेगा ये मनु जी कहते हैं अगर शुष्क अस्थि उसका अगर स्पर्श हो गया तब तो वह आप खाली आचमन करके शुद्ध हो सकते हैं अगर गीली अस्थि है अर्थात तो अभी वो अस्थि में और कुछ है पदार्थ जो कि अभी सूखा नहीं पूरा उसका अगर स्पर्श हो गया तो स्वच्छ वस्त्र के साथ स्नान करना पड़ेगा इसलिए जब हम जाते हैं किसी का जल प्रवाह करने के लिए फिर वस्त्र के साथ सब धो करके आना है तो ये इस प्रकार के कहते हैं कि मत परिशीष्यत है अभी करने, करने से स्नान करना पड़ेगा अर्थात कुछ और वचन नहीं जाता सब चला गया तो परमात्मा विद्यमान है शरीर में इसलिए शरीर का मूल्य है भाष्य में शरीरस्थस्य अ शरीरस्थ्य आत्मनों विस्रंसमन अवसृंसमन से भ्रंशम सेहववत अर्था पर शरीरस्थस्य आत्मन शरीर में जो परमात्मा विद्यमान है आत्मा विस्रंसमन इसका अर्थ हो गया अवस्रंसम से इसका अर्थ हो गया भ्रंस भ्रंशम से ये श्रंसु भ्रंशु अच्छा अर्ध्वंसु नहीं दिए तीनों समान अर्थों को होते हैं भाषिक दो धातु तो दे दिए विश्रंग समान विश्रंग समान अर्थात तो अवसृं समान कहते हैं तो अवसृंसमान अर्थात तो गिर जाएगा छूट जाएगा उससे अर्थात भ्रंसमान भ्रंस अर्थात तो भ्रंस अध कौन उसे छूट जाता है कहते हैं देही न देहवत देही दे, दे, ही, दे ही जब इस शरीर से हट जाता है विसृंगसन शब्दार्थम आह बिश्रंसन एक पद होना है मिलकर के है भाष्य में विसृंसन दिया एक है विसृंगसन जो मंत्र में द्वितीय पद है विश्रं समान उसी का ये मंत्र में विसृंसमान ये भी मिलकर के, मिल के भी है ना बी स्र आगे मान मिलकर के और विश्र में ये अनुसार भी होना है विश्रं समान से पुराने में नहीं था टीका में विसंसन शब्दार्थम आह जो मंत्र में विश्रंसन भाष्य में सर मंत्र जो मंत्र में है विस्रंसमन उसका अर्थ कहते हैं देहात विमुच्य मन जो मंत्र में उत्तरार्ध का प्रथम शब्द है देहात विमुच्य मन उसका अर्थ विश्रंसमन शब्द का ही अर्थ हो गया किम पिशिष्यते आक्षेप प्राणादि कलापे न किंचन पिशिष्य अह प्राणादिकलाप समूह संघात ये प्राण इंद्रिय ये सबसे कोई भी और बच नहीं जाता है न किंचन परिशिष्यते अत्र देहे इस देह में प्राण इंद्रिय ये सब कुछ भी नहीं रहेंगे मनो बुद्धि इत्यादि दृष्टांत देते हैं पुरोस्वामिनो स्वामीनो विद्रमण इव पूर्ववासिन पूर्व नगर का जो राजा था अगर युद्ध हुआ और वो राजा अगर विद्रहण पलायन किया राजा अगर नगर छोड़ करके पलायन किया युद्ध में परास्त होकर के पूर्व स्वामी सब उसके पीछे पीछे चलेंगे पूर्ववासी नाम तो पूर्व स्वामी अगर चले गए तो पूर्ववासी सब उनके पीछे चले जाएंगे इसलिए अगर देही जाता है तो साथ में सबको ले करके चला जाएगा सब उसके पीछे चले जाएंगे देही केवल जब ऐसी प्रकार निश्चय करेगा अब तो जाना समय हो गया ये सब आकर के उसके साथ समेट जाएंगे केवल उसका निर्णय मात्र से सब आ करके उसके साथ समेट जाएंगे एक हो जाएंगे यस्य ये आत्मनोपगमे क्षण मात्रा कार्य करण कलाप रूपम सर्व इदम हतबलम विध्वस्तमती विनष्ट स्व अन्य यस्य आत्मनो आत्मनोपगमे शरीर में जो देही है वो जब चला जाएगा क्षण मात्रात एक क्षणों में कार्य करण कलाप रूपम कार्य करण कार्य शरीर उसमें इंद्रिय इंद्रिय तो चले जाएंगे उसके साथ ये सब होता बोलो और कुछ बोलो नहीं रहेगा इसको दिखाया जाता है महाभारत में भी दिखाया गया इसमें तो है भागवत में भी है जब भगवान शरीर छोड़ देते हैं और अर्जुन द्वारका से वापस वापस आते हैं तो रास्ते में कोई उनका धनु इत्यादि भी छीन लिया न अर्जुन का ऐसा स्थिति हो गया अर्जुन जैसा गांडीवाधारी उसका धनु छीन लेते हैं दूसरे लोग आज भी छीनते हैं वो लोग नर्मदा तीर में जो भील लोग होते हैं अभी धीरे धीरे थोड़ा घट गया तो वो लोग कहेंगे तो हम तो अर्जुन का छीन लिए आप क्या कहते हैं कोई विरोध करेगा तो वो लोग मतलब आक्रमण करते हैं हतवलम सब ये है हतवलम अर्थात वो परमात्मा दे ही चला जाता है तो ये शरीर का कोई सामर्थ्य नहीं रह जाता है विध्वस्तम भवती अर्थात तो ये शरीर विध्वस्त हो जाता है विनष्ट भवती जो चले जाने से शरीर की ऐसी स्थिति हो जाती है वो अन्यह सिद्ध ठीक है शरीर चेतन शेषम तदिग में भोग अनर्वात राजपूरवत अर्थ अनुमान दे दिया शरीरम चेतन शेषम चेतन शेषत्व ये हो गया साध्य शरीर हो गया पक्ष तद विगमे भोग अनर्हतवाद तद विगम चेतन चला जाएगा तो शरीर भोग का और योग्य नहीं रहता है दृष्टांत दे दिए तो राजपुर वो और राजा चले जाने से भोग अनर्ह और वहां कोई रहने का लायक नहीं रहता तो इसलिए वो जो राजपुर हुआ वो राजा का शेष हुआ इसी प्रकार शरीर में भी जब शरीर देही चला जाएगा भोग अनर्हत्व हो जाएगा तो इसलिए वो शरीर का, का, देह का मूल्य देही चला गया तो देह ये सब ध्वंस हो गई आगे भाष्य में स्यान मतम सतम प्राणपादीअप विध्वस्त होती न तो तद व्यतिरत्मगमान प्राणादि ही मृत्यु जीवती पूर्व पक्ष कहते हैं कि इति इति मतम सात तो ऐसे चाहे हो अर्थात ये प्राण अपान जब शरीर से चले जाते हैं ये शरीर नाश हो जाता है ऐसा ही कहेंगे इति मतम सियात इस प्रकार की मत कहेंगे इति इति कह करके अंतिम में कहते हैं जो है ना जीवति इति श्यान मतम इति अर्थात इति मतम सियात अगर हम इस प्रकार की कहेंगे तो आपने कह दिए कि कोई एक शरीर में है जो प्राण अपान को चलाता है वो चले जाने से शरीर विध्वस्त हो गया अगर हम इस प्रकार की कहेंगे तो इति मतम प्रकार के क्या प्राणापान आदि अपगमात एवं इदम विध्वस्तं भवति इदम शरीरम प्राण अपान चले जाने से शरीर ध्वस्त हो जाता है नहीं कि और कोई देही है न तद व्यतिरिक्त तो आत्मा अपगमांत ये प्राण अपान को छोड़ करके शरीर में और कोई आत्मा है और वो चले जाने से शरीर विध्वस्त हो जाता है इस प्रकार की नहीं है प्राणादि भी वही मृत्यु जीवती ये प्राण अपान चलते हैं, तो भी ये मनुष्य जीवित है प्राण अपान चले जाते हैं तो शरीर विध्वस्त हो जाता है इसको छोड़कर के और क्या आत्मा है इस प्रकार की स्वीकार करने का कोई आवश्यकता नहीं है पूर्व पक्ष कह रहे हैं श्यान मतम अच्छा हाँ ये पहले आना है अन्यथा सिद्धि में संकतें अन्यथा सिद्धि सिद्धांति क्या कह दिया ये देह का कि स्वामी है देही देही जब तक शरीर में है तो सब चलता है देही चले जाने से ये शरीर विध्वस्त हुआ ये पूर्व पक्ष कहते हैं सिद्धांति कहा पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसा नहीं अन्य उपाय से सिद्ध होगा ये देह क्यों विध्वस्त हो जाता है अन्यथा अन्य, अन्य प्रकार सिद्ध होगा प्राण अपान चले जाने पर ये देह विध्वस्त हुआ नहीं कि देह ही चले जाने पर देह विध्वस्त होगा अन्यथा सिद्धि अन्य उपाय से ये विध्वस्त अन्य उपाय से होगा देही चले जाने से नहीं ऐसा कोई देही है ही नहीं ये पूर्व पक्ष कहता है तो इसका उत्तर अभी श्रुति दे रही है न न न मर्त्यो जीवति कचन इतरेण तो जीवपाश्रितन न न मर् कचन जीवती इतरेण तु इतरेण तो तु जीव उपासस्रित प्राणे न अपान न न कशन मर्त्य कोई भी मर्त्य प्राणी मात्र के ये प्राण अपानों के द्वारा जीवित नहीं रहता है इतर एण ये प्राण अपानों को छोड़कर के छोड़ और एक पदार्थ है जिसके द्वारा ये सब मर्त्य जीवित रहते, है। तो रहते हैं तो जीवित रहते हैं अर्थात हम कहते हैं कि ये शरीर उनका चलता है तो अन्य कोई एक पदार्थ है जिसके चलते हम उनको जीवित कहते हैं ये प्राण अपानों के चलते जीवित मृत नहीं कहा जाता है और वो जो पदार्थ है यस्मिन एतु तो प्राणापान उपाश्रित यह प्राण अपान यह भी उसी परमात्मा में आश्रित है अर्थात वो परमात्मा से आते हैं परमात्मा में लीन हो जाते हैं ये प्रश्न उपनिषद में मंत्र आते हैं। उतो ही भगवान ऐसा प्राण आयाति ये कहाँ से ये प्राण आता है तृतीय मंत्र मतलब तृतीय प्रश्न ये आएगा तो उतर देते है आत्मन ऐसा प्राणी तथवा चतुर्थ होगा तो आत्मन ऐसा आयाति करते आत्मा से ही अर्थात आत्मा में ही वो प्राण आश्रित होता है प्राण अपन ये सब आत्मा में ही आश्रित होते हैं इसलिए वो तो आत्मा के चलते ये शरीर सब जीवित माना जाता है भाष्य में न प्राणे न न चक्षुरादि मर्त्यो मनुष्यो देहवान कशन जीवति न कोपि जीवति जीवती प्राण के द्वारा नहीं है अपान के द्वारा नहीं है चक्षुरादि के द्वारा भी नहीं है कोई मनुष्य मर्त्य देहवान कोई प्राण अपान इंद्रियों के द्वारा नहीं जीता है देहवान देहवान मनुष्यो मर्थ्य मर्त्य शब्द मंत्र में है उसका अर्थ कहते मनुष्य इसका अर्थ देहवान प्राणे न अपान न और चक्षुरादिना न उपलक्षण लेकर के ये सबके द्वारा कोई जीवति ये नहीं है न कोपी जीवति इनके चलते कोई नहीं जीता है न ही येषाम पदार्थना संभत्य कार्यवाद जीवन हेतुत्व उपपद्यते आज यहाँ तक ओ नो मित्र स्पति सन्नों ब्रह्मणे न